महाभारत स्वर्गारोहण पर्व चतुर्थो चतुर्थोध्याय युधिष्ठिर का दिव्यलोक में श्रीकृष्ण अर्जुन आदि का दर्शन करना वे वै सम्पायुवाच तथो युधिष्ठिरो राजा देवै सरसी मरुद्गण सूयमो यु तत्र यत्रते कुवा वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय तन्दंतर देवताओं ऋषियों और मरुद्गणों के मुँह से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजयु क्रमशः उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वे कुश्रेष्ठ भीमसेन और अर्जुन आदि विराजमान थे ददर्थ तोविंदम ब्राह्मण वित्त तेन दृष्टपूर्वेण साधन सूचित वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने ब्राह्म विग्रह से संपन्न हैं पहले के देखे गए से ही वे पहचाने जाते हैं दिव्यमान चक्र प्रभृतिर्घो रही दिव्य पुरुष विग्रही उनके श्री विग्रह से अद्भुत दीप्ति चिटक रही है चक्र आदि दिव्य एवं भयंकर अस्त्र शस्त्र दिव्य पुरुष विग्रह धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित वीर तथा स्वरूपम अत्यंत तेजस्वी वर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं कुंती कुमार युधिष्टि ने भगवान मधुसूदन का उसी स्वरूप में दर्शन किया ताव भव पुरुष यथावत् समुद्र युधिष्ठि प्रतिपेदा पुरुष सिंह अर्जुन और श्रीकृष्ण देवताओं द्वारा पूजित थे इन दोनों ने युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत् सम्मान किया अपरस्म देशे कर्णम शस्त्र द्वादादित्यसहितदरसुनंदन इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर गुरुनंदन युधिष्ठि ने ष्ठधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को देखा जो बारह आदित्यों के साथ तेजों में स्वरूप धारण किए विराजमान थे अथापरस्े मगणवृत्तम विभुम भीमसेन मथा पश्य नुपाव वायोमूर्ति मत पार्शे दिव्य मूर्ति समन्वित श्रिया परमया युक्त फिर दूसरे स्थान में उन्होंने दिव्य रूपधारी भीम से इनको देखा जो पहले ही के समान शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे उन्हें सब ओर से मरुद गणों ने घेर रखा था वे उत्तम कांति से सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त थे अश्विन तथा दीप्तमान तेज था नकुल सदेव चर्स नंदन कुरनंदन युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के उद्दीप्त हो रहे थे तथा आक्रम्य तदनंतर उन्होंने कमलों की माला से अलंकृत पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा जो अपने तेजस्वी स्वरूप से स्वर्ग लोग को अभिभूत करके विराज रही थी उनके दिव्य कांति सूर्यदेव की भांति प्रकाशित हो रही थी अखिलम भगवान देवराज राजा युधिष्ठिर ने इन सबके विषय में सहसा प्रश्न करने का विचार किया तब देवराज भगवान इंद्र स्वयं ही उन्हें सबका परिचय देने लगे श्री रे साद्रोपदी रूपा तदर्थे मानसंगता अयोनिज आलोक कांता पुण्य गंधा युधिठिर युधिठिर ये जो लोक कमनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है साक्षात भगवती लक्ष्मी है ये ही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनिज संभूता द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी अत्यथम भवता निर्मता शूलपाणीना द्रुपद से कुलेजाता जाता भगविश्चोपजीविता स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था और यही ही के कुल में जन्म धारण कर तुम सब भाइयों के द्वारा अनुग्रहित हुई थी एते पंचमहागा गंधर्वा पावक प्रभा राजन युष्माकम अमितौजस राजन ये जो अग्नि के समान तेजस्वी और महान सौभाग्यशाली पांच गंधर्व दिखाई देते हैं ये ही तुम लोगों के वीरय से उत्पन्न हुए द्रौपदी के अनंत बलशाली पुत्र हुए थे पश्य गंधर्व राजान धृतराष्ट्रम मनीषि ए एनम चम विदादीशि भ्रातरम पूर्वज इन इनमनषि गंधर्वराज धृतराष्ट्र का दर्शन करो और इन्हें को अपने पिता का बड़ा भाई समझो अयम ते पूर्वजो भ्राता कौंते पावक दुति सुतपुत्राग्रज श्रेष्ठो राधेय विश्वतः ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुंती कुमार कर्ण जो अग्नितुल्य तेज से प्रकाशित हो रहे हैं ये ही सूत पुत्रों के श्रेष्ठ अग्रज थे और ये ही राधा पुत्र के नाम से विख्यात हुए थे आदित्य सहित या तीन इन पुरस्प्रवर कर्ण का दर्शन करो ये आदित्यों के साथ जा रहे हैं साध्याण मथदेवाना विस्वेषा मृतामी गणेशोपस्या राजेंद्र विष्ण्यंधक महारथान सात्यकी प्रमुखान वीरान् भोजांश्च महाबलात्न्द्र उधर विष्णु और अंधक कुल के सात्यकी आदि वीर महारथियों और महान बलशाली भोजों को देखो वे साध्यों विस्वेवों तथा मरुद्गणों में विराजमान है सोमेन सहितं पश्य सौभद्रम अपराजित अभिमुमहेश निशाक समयत इधर किसी से परास्त न होने वाले महाधनुर्धर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो यह चंद्रमा के साथ इन्हें के समान कांति धारण किए बैठा है ए स पाण्डुर्महेशमान सदाध्य पिता ये महान धनुर्धर राजा पांडु है जो कुंती और माद्री दोनों के साथ हैं ये तुम्हारे पिता पांडु विमान द्वारा सदा मेरे पास आया करते हैं वसुभी से पश्य भीष्म शांत नवम नृपम द्रोणम बृहस्पति पार्श्व गुरम नृषाम शांतनु नंदन राजा भीष्म का दर्शन करो ये वसुओं के साथ विराज रहे हैं द्रोणाचार्य बृहस्पति के साथ हैं अपने इन गुरुदेव को अच्छी तरह देख लो ए ते चाणे महीपाला योधास्तव च पांडव गंधर्वसहितायाक्षण्यजन तथा पाण्डुनंदन ये तुम्हारे पक्ष के दूसरे भूपाल योद्धा गंधर्वों यक्ष पुण्यजनों के साथ जा रहे हैं गतिचापी गुहका गति चापी केचिप्राता नाधिपाह त्यक्त स्वर्ग पुण्यवाग बुद्धिकर्मी किन्ही कि राजाओं को गुहयकों की गति प्राप्त हुई है ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोग पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं इस महाभारत स्वर्गारोहण परमणि द्रौपद्यादि स्व स्वस्वस्थान गमन चतुर्थोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में द्रौपदी आदि का अपने अपने स्थान में गमन विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ